शिव डरता जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्रपूर्वक यह समस्त जगत पहले प्रकट होता है जो कारणों के भी सृष्टा और विचारक परम कारण है जिनके सिवा और किसी से कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती यचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह आनंदम यद्वान्न विभेति कत यद ब्रह्मा विष्णुद्रेन्द्रपूर्वक सूतेन्द्रिय प्रथम संप्रसूयते कारणानां ततोधाता ध्याता परम कारण न संप्रचन कदाचन संपूर्ण ऐश्वर्य से सम्पन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं सब मुख्य जिन शंभ का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया जिनके कृपा प्रसाद से मैंने यह प्रजापति का पद प्राप्त किया है जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं जिन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देते हैं जो सब का शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोगों को वश में रखते हैं सब रूपों में जो एक मात्र भगवान रुद्र ही हैं दूसरा कोई नहीं है जो सदा ही मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित हैं जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता हैं जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं जिनके लिए न दिन है न रात्रि है जिनके समान भी कोई नहीं है फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है जिनके ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है न न यस्य समानो नो राधिक स्वाभाव की नित्य ज्ञान क्रिय अपी जो इस छर विनाशिल अव्यक्त प्रकृति पर तथा तथा अक्षर अविनाशी जीवात्मा करते करते हैं। उनका निरंतर ध्यान करने से से से मन को उनमें उनमें रहने रहने उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए तन्मय जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है उनके पास तिजली तो, तो प्रकाश करती है और न सूर्य था न चंद्रमा ही अपने प्रभाव फैलाते हैं अपे तो उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है ऐसा सनातन श्रुति का कथन है यस्मिन सूर्यो नाती एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता ये स्वयं ही सबके आदि हैं किंतु इनका न आदि है न अंत ये स्वभाव से ही निर्मल स्वतंत्र परिपूर्ण स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप हैं। इनका शरीर अप्राकृतिक दिव्य है ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित हैं ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं काल की सीमा से परे रह काल को प्रेरित करने वाले हैं अपराकृतवपु श्रीमान लक्ष लक्षण वर्जित अयम मुक्तो मोचकाल ये सबके ऊपर निवास करते हैं स्वयं ही सबके आवास स्थान है। हैं सर्वज्ञ हैं तथा अच्छा छह प्रकार के अध्वा मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक हैं उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वे परम उत्कृष्ट हैं उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है अनंत आनंद राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले मधुव्रत भ्रमर हैं अखंड ब्रह्मांडों को मसलकर मृत पिंड के समान कर देने की कला में पंडित हैं उदारता वीरता गंभीरता और मधुरता के महासागर हैं इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती है ये उपमार्ग रहित है समस्त प्राणियों के राजा राजाधिराज के रूप में विराजमान है यही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंतकाल में यह फिर इन्हीं में लीन हो जाता है अब प्राणी इन्हीं के वश में है यही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं पराभक्ति से ही इनका दर्शन होता है अन्य किसी प्रकार से कभी नहीं